प्रश्न कल के प्रवचन में आपने मृत्यु की विस्तृत चर्चा की पश्चिम में अभी मृत्यु पर बहुत अन्वेषण होता है और चर्चा भी क्या यह अनजाने ही धर्म की खोज है धर्म की खोज नहीं धर्म से बचने की खोज है मृत्यु के संबंध में आदमी के दो उपाय रहे एक उपाय है मृत्यु को स्वीकार कर लेना मृत्यु के तथ्य को परिपूर्ण भाव से अंगीकार कर लेना उस भांति धर्म की क्रांति घटित होती क्योंकि जो मरने को राजी है मृत्यु उसके सामने असफल हो जाती है जो मरने को सहज तत्पर है उसके लिए मृत्यु ही अमृत हो जाती है एक दूसरी राह रही है मृत्यु को पराजित करने की कुछ उपाय खोजना है कि आदमी न मरे कुछ ऐसा करना है कि आदमी सदा सदा के लिए बच जाए देह नष्ट ना हो अंत ना आए पश्चिम में जो मृत्यु की चर्चा चलती है वो इसलिए चलती है कि कैसे मृत्यु को पीछे हटाया जाए कैसे मृत्यु से बचा जाए हम कैसे वैज्ञानिक उपाय खोज लें कि आदमी मरे ना यदि किसी दिन ऐसा हो जाए कि आदमी न मरे तो अधर्म जीत जाएगा धर्म हार जाएगा क्योंकि जैसे ही मृत्यु की बात समाप्त हो गई मोक्ष की बात भी समाप्त हो गई जैसे ही मृत्यु को जीत लिया गया वैसे ही परमात्मा से ही ना रहा मनुष्य के जीवन में मुक्ति की धारणा पैदा होती है मृत्यु के कारण जीवन को बदलने की आकांक्षा जगती है मृत्यु के कारण ये जीवन तो चला जाएगा इसलिए जो समझदार हैं वे इसी जीवन को जीवन मानने को राजी नहीं हो पाते जो चला ही जाएगा वो जीवन नहीं है इसलिए शाश्वत की खोज होती मृत्यु के कारण ही शाश्वत की खोज होती है थोड़ी देर को तुम सोचो कि मृत्यु ना हो तो तुम शाश्वत की खोज किस लिए करोगे तुम स्वयं ही शाश्वत हो मृत्यु ना हो तो मोक्ष का प्रश्न कहां है मुक्त होने की बात ही व्यर्थ है और मृत्यु ना हो तो धर्म तत्ण विदा हो जाएगा पशुओं पक्षियों में धर्म नहीं क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु का पता नहीं मनुष्य में भी धर्म शून्य हो जाएगा अगर ये पक्का हो जाए कि मृत्यु नहीं होने वाली इसे ठीक से समझना तुम्हारे जीवन में मृत्यु का बोध जितना प्रगाढ़ और स्पष्ट हो जाएगा उतने ही तुम्हारे पैर परमात्मा की तरफ पढ़ने शुरू हो जाएंगे अगर तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मृत्यु किसी भी क्षण घटित हो सकती है जो कि सच है आने वाला क्षण हो सकता है मृत्यु का क्षण हो हो सकता है जो श्वास बाहर जाती है फिर भीतरना है तो इसी क्षण तुम्हारा जीवन दूसरा हो जाएगा तुम्हारे जीवन का अर्थ आयाम सब बदल जाएगा तुम वही न कर सकोगे जो एक क्षण पहले तक कर रहे थे मृत्यु की घटना सब बदल देगी मैंने सुना है एक युवक एक संत के पास आता था एक ही प्रश्न बार बार पूछता था प्रश्न ये था कि मैंने तुम्हें सब तरफ से देखा और परखा वर्षों से तुम्हारी पहचान की कहीं कोई भूल नहीं दिखाई पड़ती तुम्हारा जीवन ऐसा निर्मल है तुम्हारे जीवन की धारा ऐसी निर्दोष है कि कहीं कोई मलिनता नहीं दिखाई पड़ती इस पर मुझे भरोसा नहीं आता है कि आदमी इतना शुद्ध कैसे हो सकता है मैं भी आदमी हूं और भी आदमी है तुम विश्वास योग्य नहीं मालूम पड़ते लगता है एक सपना हो हो नहीं सकते और अगर हो तो मेरी खोज में कहीं कमी रह गई है भूल चूक कहीं छिपी होगी आदमी मात्र में भूल चूक है मैं खोज न पाया होऊंगा, तुमने इस भांति ढांका होगा परत दर कि मैं उघाड़ ना पाता होऊंगा, मेरी खोजने की सामर्थ तुम्हारे छिपाने की सामर्थ्य कम होगी ऐसा संदेह मन में होता है संत सुनता है लेकिन ये बार बार उठाया गया था सवाल तो एक दिन संत ने कहा अब जवाब दे देना जरूरी है। तेरा हाथ देखना चाहता हूं युवक को समझा नहीं कि हाथ देखने से मेरे प्रश्न का क्या संबंध होगा हाथ संत ने देखा और कहा कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सत्य को छिपाना उचित नहीं कल सुबह सूरज उगने के साथ ही तेरा अंत हो जाए। इधर सूरज उगेगा उधर तेरा सूरज डूब जाएगा तेरी मौत की घड़ी करीब आ गई तेरी उम्र की रेखा कट गई कई दफे तेरे हाथ पर नजर गई लेकिन मैं सोचता था अभी तो देर है अभी तो देर है अभी क्यों मारने के पहले मार देना लेकिन अब देर नहीं ये आखिरी मिलन कल सुबह के बाद तो फिर तू मिल ना पाएगा मुझे अब मैं निश्चिंत हुआ ये तो कह दिया मेरा बोझ हल्का हो गया अब तू पूछ क्या पूछना है वो जो प्रश्न सदा से युवक ने पूछा था भूल गए जब अपनी मौत आ गई हो तो किस में दोष है किस में दोष नहीं है? किसको प्रयोजन ये तो सुविधा के समय की बातचीत है उठ के खड़ा हो गए। उसने कहा कि अभी मुझे कोई प्रश्न नहीं सूझता मुझे घर जाने थे संत ने रुको भी इतनी जल्दी क्या कल सुबह को भी काफी देर है अभी तो दिन पड़ा रात पड़ी 24 घंटे लगेंगे इतनी घबराने की कोई जरूरत नहीं उस युवक ने कहा बातचीत बंद करो मेरी मौत आ गई है तुम्हे यहां बैठ के बकवास करने की पड़ी है संत ने कहा लेकिन भाई तुम सदा एक प्रश्न पूछते थे फिर कभी ना पूछ पाओगे क्योंकि कल सुबह तुम विदा हो जाओ आज मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं उस युवक ने कहा रखो अपना उत्तर अपने पास मुझे घर जाने दो मुझे पकड़ो मत उसके हाथ पैर कप रहे अभी आया था बल से भरा अभी पैर रखता था तो ताकत थी सब शक्ति खो गई कहीं कुछ बदलाहट नहीं हुई सब वैसा का वैसा है कोई बीमार नहीं हो गया है अचानक लेकिन स्वास्थ्य खो गया बीमारी तो नहीं आई स्वास्थ्य जा चुका उतरा आया था तब सीढ़ियों पर चलने में एक नृत्य था जवानी थी लौटता था तो सीढ़ियों के पास की दीवार का सहारा लेकर उतरने लगा आंख पे धुंध छा गया पैर कपने लगे फकीर ने कहा भाई ऐसी क्या बात है अभी आए थे तब भले चंगे थे अब इतने क्या परेशान हो रहे हो ऐसा क्या दीवार पकड़ रहे हो जवान आदमी हो लेकिन अब उसे कुछ सुनाई ही ना पड़ा कान जैसे बहरे हो गए आंखें जैसे अंधी हो गई सारी इंद्रियों का खेल है जब तक जीवन है जब जीवन ही जाता हो तो इंद्रियां सब उदास हो गई वो घर जाके बिस्तर से लग गया घर के लोगों ने कहा क्या हुआ है उस कोई बीमारी हो गई है कोई दुख कोई पीड़ा कोई चिंता उस युवक ने कहा कि न कोई चिंता है न कोई बीमारी न कोई दुख लेकिन सब गया चिंता भी नहीं चिंता भी क्या करनी एकदम शून्य हो गया हूं सब डगमगा गया भीतर एक कप कपी है मरना है कल सुबह फकीर ने कहा है उम्र की रेखा कट गई बार बार अपना हाथ देखता है रेखा देखता है घर के लोग रोने पीटने लगे मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए दूसरे दिन सुबह सूरज के उगने के पहले वो युवक बुझी बुझी हालत में था अब गया तब गया जैसे दिया आखिरी टिमटिमा हट लेता है तभी फकीर ने द्वार पर दस्तक दिया है पत्नी रो रही थी बाप रो रहा था माँ रो रही थी बच्चे रो रहे थे मोहल्ला इकट्ठा था फ़कीर ने कहा रो मत मुझे भीतर आने दो चुप हो जाओ उसी वक्त को हिलाया आंख खोल उसने आंख खोली लेकिन पहचान न सका कि कौन खड़ा है प्रतिभिज्ञा नष्ट हो गई फ़कीर ने कहा तेरे सवाल का जवाब देने आया हूँ उसी वक्त ने कहा बंद भी करो सवाल का जवाब मांगता कौन उस फ़कीर ने कहा लेकिन जो मैंने ये तेरे हाथ की रेखा की बात कही ये तेरे सवाल का जवाब अभी तेरी मौत आई नहीं मैं तो उससे ये पूछता हूँ कि इन 24 घंटों में तूने कोई पाप किया सवाल का उत्तर है युवक उठ के बैठ गए तो मौत नहीं आ रही है फकीर का ये सिर्फ मजाक था सिर्फ ये बताने को अगर मौत आती हो तो आदमी के जीवन से पाप खो जाता है 24 घंटे में कोई पाप किया किसी को दुख पहुँचाया उसी वक़्त ने कहा दुख की बात करते हैं दुश्मनों से क्षमा मांग ली सिवाय प्रार्थना के इन 24 घंटों में कुछ भी नहीं किया है फकीर ने कहा कि मेरे जीवन में भी जो तुझे पवित्रता दिखाई पड़ती है वो मौत के बोध के कारण तुझे 24 घंटे बाद मौत दिखाई पड़ती है मुझे 24 साल बाद दिखाई पड़ती है इससे क्या फर्क पड़ता है मौत है मौत का होना काफ़ी है वो सत्तर दिन बाद आएगी कि सत्तर साल बाद आएगी इससे क्या ये तो ब्यौरे की बात है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आ रही है जो आ रही है वो आ ही गई है उसने मेरे जीवन को बदल दिया है मृत्यु का बोध जीवन को रूपांतरित करता है जीवन को पुण्य की गरिमा से भरता है जीवन को पवित्रता के सुवास से भरता है जीवन को पंख देता है परलोक जाने के परलोक की अभी देता है परमात्मा की खोज की आकांक्षा जगाता है लेकिन पश्चिम में जो खोज चलती है मृत्यु की वो धर्म की खोज नहीं वो धर्म से बचने की खोज है। कैसे हम मृत्यु को जीत लें, कैसे आदमी को लंबाया जा सके अगर हृदय टूट जाता है तो प्लास्टिक का हृदय कैसे लगाया जा सके जो कभी न टूटे या कभी बिगड़ भी जाए तो दूसरा प्लास्टिक का हृदय पेट्रोल पंप से लिया जा सके कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो शरीर को गैरेज में जाके खड़ा कर दिया नट बोल्ट की बात रह जाए तकनीकी हो जाए जीवन हड्डी टूट जाती है वो स्टील की हो सकती है कल खून खराब हो जाता है वो पूरा का पूरा बदला जा सकता है खून की जरूरत क्या है रासायनिक द्रव्य उसकी जगह बह सकते जो ज्यादा शुद्ध होंगे शरीर को इस भांति कर लेना है कि वो यंत्र मात्र हो जाए तो फिर उसमें पुर्जे बिगड़ते जाएं, बदलते जाओ और अंत काल तक शरीर को चलाते रहो वो कभी बूढ़ा ना हो वो कभी जरा जीर्ण ना हो तुम थोड़ी देर सोचो ये जो आकांक्षा है मृत्यु को जीत लेने की ये जीवन के सामने सबसे बड़ा संघर्ष ये युद्ध वाले मन की आकांक्षा है पहले विज्ञान ने प्रकृति को जीतना चाहा अब प्रकृति पर जीत काफी दूर तक हो गई है अब वो परमात्मा को भी जीत लेना चाहता है फिर कोई मंदिर ना होगा ना कोई प्रार्थना होगी न ध्यान का कोई सवाल होगा तुम जीते रहोगे यद्यपि जीवन जैसा सब कुछ विदा हो जाएगा क्योंकि यंत्र का क्या जीवन तुम थोड़ी देर को सोचो तुम्हारे भीतर सब कल चल रहे हैं क्या जीवन होगा तुम्हारा तुम्हारी क्या आत्मा होगी आत्मा तुम्हारी निजता में है तुम्हारे व्यक्तित्व में तुम्हारे अनूठेपन में है तुम्हारी अद्वितीयता में यंत्र तो यंत्री होंगे उनमें तुम्हारी कोई अद्वितीयता ना रह जाएगी विज्ञान मृत्यु के संबंध में सोचता है मृत्यु को जीतने को धर्म मृत्यु के संबंध में सोचता है मृत्यु को स्वीकार करने को इनमें क्रांतिकारी फर्क है। धर्म कहता है जो है उसे स्वीकार कर लो उससे लड़ना व्यर्थ है अंश अंशी से लड़ेगा तो कैसे जीतेगा खंड अखंड से लड़ेगा तो हार निश्चित है और लड़ने में जो समय गया शक्ति गई वही समय और शक्ति तो जीवन के आनंद को भोगने में व्यतीत हो सकता था तुम लड़ो ही मत बहो धर्म कहता है समर्पण विज्ञान कहता है संघर्ष मृत्यु के संबंध में भी दो ही दृष्टिकोण है या तो संघर्ष या समर्पण समर्पण ही द्वार है अगर तुमने समर्पण किया तो मृत्यु जीत ली जाती है बड़े गहरे अर्थों में शरीर की मृत्यु नहीं जीती जाती लेकिन आत्मा की मृत्यु जीत ली जाती शरीर तो मरेगा मरना ही चाहिए क्योंकि जीवन नित्य नूतन होता है पुराने ही वृक्ष खड़े रहें तो नए वृक्षों के जन्म का उपाय न रह जाएगा पुराने ही फूल पौधों पर लगे रहें तो नए फूल कहाँ अंकुरित होंगे कैसे अंकुरित होंगे पुराना ही बना रहे तो नए का आना बंद हो जाएगा बूढ़े ही बचे रहें तो बच्चों की प्रवाह बच्चों की धारा अवरुद्ध हो जाएगी जीवन तो नित्य नया होता है तुम जीवन के प्रति मोहग्रस्त मत बनो यह आग्रह मत करो कि मैं इसी ढंग से बना रहूं जैसा हूं तुम परमात्मा को मौका दो कि वह तुम्हें नित्य नया करता जाए मृत्यु तुम्हें नए करने की कोशिश है मृत्यु दुश्मन नहीं है मृत्यु मित्र है मृत्यु तो तुम्हें बदलने का उपाय है मृत्यु तुम्हें सतत प्रवाह में रखने का माध्यम है तुम तो चाहोगे कि जड़ हो जाओ बर्फ की तरह जम जाओ मृत्यु तुम्हें पिघलाए जाती जलधार की तरह बहाये जाती मृत्यु साथी है वो जीवन का दूसरा पैर है जैसे पक्षी के दो पंख हैं ऐसा जन्म मृत्यु तुम्हारे दो पंख हैं उन दोनों से ही तुम जीवन के आकाश में उड़ते हो उनमें से एक पंख तुमने काट दिया तो ध्यान रखना दूसरा पंख काम ना आएगा जिस दिन मनुष्य मृत्यु को जीत लेगा जीत नहीं सकता ये मैं जानता हूँ ये सिर्फ मैं परिकल्पना की बात कर रहा हूँ विज्ञान की यदि मनुष्य मृत्यु को जीत लेगा उसी दिन जीवन व्यर्थ हो जाएगा उसी दिन जीवन में कोई सार न रह जाएगा जिस दिन मनुष्य मृत्यु को जीत लेगा उसी दिन तुम प्रार्थना करने लोग पड़ोगे कि हम कैसे मरे परमात्मा मृत्यु थे क्योंकि तुम अटके रह जाओगे तुम लंबे जीओगे, लेकिन तुम प्लास्टिक के हो जाओगे तुम लंबे जियोगे तुम्हारा हृदय धड़कता ही रहेगा लेकिन वो लोहे का हृदय होगा आदमी का नहीं उसमें से परमात्मा का हाथ अलग हो जाएगा उसमें आदमी का हाथ समाविष्ट हो जाएगा तब तुम एक यंत्रवत्त हो रहे लेकिन अगर तुम जीवन को ठीक से समझो तो तुम समझोगे कि मृत्यु अनिवार्य है वो कोई दुर्घटना नहीं है मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है मृत्यु जीवन का अनिवार्य अंग है अत्यंत अपरिहार्य है होनी ही चाहिए आवश्यक है ताकि तुम्हारी देह बदल सके तुम्हारे जरार्जीन वस्त्रों को तुम छोड़ दो नए वस्त्र पहन लो विज्ञान की चेष्टा ऐसी जैसे भिकमंगे की चेष्टा उसके पास फटे पुराने कपड़े हैं, चीथड़े, वो उन्हीं में थेगड़े लगाया जाता है मगर छोड़ता नहीं भिकमंगा है उसे भरोसा भी नहीं कि दूसरे वस्त्र मिल सकते सम्राट अपने वस्त्रों पर थेगड़े नहीं लगाता वस्त्र इसके पहले कि पुराने हों छोड़ देता है नए वस्त्र उपलब्ध हो जाते धर्म का ढंग सम्राट का ढंग है क्या थेगड़े लगाना है उसी शरीर पर दूसरा मिलेगा जहां से पहला आया है वहां से दूसरे के आने में क्या अड़चन जिसने तुम्हें इस बार जीवन दिया है वो तुम्हें दोबारा ना देगा ऐसा संदेह तुम्हें कैसे होता है क्यों होता है अगर एक बार जीवन का चमत्कार घट सकता है तो हजार बार क्यों नहीं घट सकता है? जो बात एक बार हो सकती है वो करोड़ बार हो सकती है। जो बात हो ही नहीं सकती वो एक बार भी नहीं हो सकती तुमने एक बार जीवन को जाना वसंत को जाना पतझर को भी जानो हर पतझड़ के बाद फिर वसंत आ जाएगा तुमने जीवन की मुस्कुराहट जानी जीवन का रुदन भी जानो हर आंसुओं के बाद आंखें फिर ताजी और स्वच्छ हो जाएंगी जो वृक्ष के फूल आज गिर रहे हैं पतझर में वृक्ष के पत्ते चुपचाप दबते जाते हैं मिट्टी में वे फिर उगेंगे वस्तुतः जमीन में वे जा कहाँ रहे हैं जड़ों के पास पहुंच रहे हैं। जमीन में घुलेंगे मिलेंगे फिर नई जड़ों से प्रवाहित होंगे फिर उठेंगे आकाश में फिर खिलेंगे मत। सूखे पत्ते की तरह कपो मत घबराओ मत चुपचाप सो जाओ गहन निद्रा में उतर जाओ जड़ों के पास जिसने तुम्हें एक बार उठाया था आकाश में वो तुम्हें अनंत बार उठा सकेगा कमजोर आदमी बिकमंगा आदमी बहग्रस्त उसकी आस्था नहीं वो कहता है इस बार तो किसी तरह हो गए हालांकि उसे पता नहीं कि कैसे हो गए इस बार तो किसी तरह हो गए अब आगे कैसे होंगे इसलिए पकड़े रहो सूखा पत्ता वृक्ष को पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो कहता है मैं लगा ही रहूं चाहे धागे से सी दिया जाऊं चाहे सूख जाऊं सड़ जाऊं मगर अटका रहूं वृक्ष से तुम सोचो अगर सूखे पत्ते को वैज्ञानिक किसी तरह अटका दे तो सूखे पत्ते के हित में हुआ या अहित में हुआ उसके नए होने का उपाय नहीं रहेगा अब वो ज़मीन में वापस न सो सकेगा और इतने दिन तक आकाश में खड़े रहने के बाद हवाओं से जूझने के बाद विश्राम भी चाहिए वो भूमि में खो जाए कुछ देर गहरी नींद ले ले फिर से ताज़ा और नया हो जाए फिर सुबह होगी तुम उस भिकमंगी की तरह मत बनो जो सोचता है अगर ये वस्त्र खो गए तो फिर कोई वस्त्र मिल नहीं सकते ये वस्त्र आखिरी नियति मालूम होते इन्हीं पर थेगड़े लगाए जाओ थेगड़े भी फटने लगे तो थेगड़ों पर थेगड़े लगाए जाओ गंदे और जराजीण होते चले जाओ लेकिन पकड़े रहो सम्राट उतार देता है वस्त्रों को दूसरे पहन लेता है धर्म का ढंग सम्राट का ढंग है धर्म इतना ही सिखाता है कि तुम्हारा शरीर ज्यादा से ज्यादा वस्त्रों की भांति है उसे छोड़ने में घबड़ाना मत तुम तुम्हारा शरीर नहीं हो तुम तो वही शाश्वत स्वर हो जो अनंत शरीरों में आया और गया जिसने बहुत पतझड़ देखे और बहुत बसंत तुम न तो पतझड़ हो न बसंत हो तुम न तो सूखा पत्ता हो न हरे पत्ते हो तुम तो वो जीवन हो जो हरे पत्ते को हरा करता है तुम तो वो जीवन हो जो विदा हो जाने पर सूखे पत्ते को सूखा करता है तुम जीवन की रसधार हो इस रसधारा को ही हमने ब्रह्म कहा आत्मा कहा इस रसधारा का ना कोई नाम है ना रूप है ये रसधारा बहुत ढंगों से प्रकट होती तुम इसके अनंत खेल में भागीदार बनो तुम डरो मत तुम भय से कपो मत वही फरीद कह रहे हैं कि जब मौत आए फरीद तो उठ के खड़े हो जाना तू स्वागत के लिए हाथ फैला देना मौत तुझे ऐसा ना हो गैर तैयारी में पाए ऐसा न हो कि कहीं तू अपने को धोखा दे दे आखिरी क्षण में और डरने लगे और कपने लगे और पकड़ ले जोर से जीवन को कहीं ऐसा ना हो उठ के खड़े हो जाना स्वागत से द्वार खोल देना फूलमाला सजा लेना कहना मैं तैयार हूं कब से प्रतीक्षा करता था तत्क्षण वो जो मौत की तरह दिखाई पड़ा था वो मौत की तरह दिखाई नहीं पड़ेगा इसे थोड़ा समझो क्योंकि मौत तुम जिसे कहते हो वो भी तुम्हारी व्याख्या है मौत शब्द में ही तुम्हारी व्याख्या छिपी द्वार पर कोई आता है जरूर वो कौन है ये तुम्हारी व्याख्या पर निर्भर होगा अगर तुम भयभीत हो तो मौत अगर तुम निर्भय हो तो परमात्मा ये तुम्हारी व्याख्या है जो आता है तुम उसे थोड़ी देखते हो तुम्हारा मन तुम्हें जो दिखाता है तुम उसी को देखते हो अगर तुम डर गए तो द्वार पर खड़ा हुआ दूल्हा मौत का है अगर तुम नडरे उठकर घोड़े पर सवार हो गए कि चलने को तैयार हो अचानक दूल्हे का रूप खुल जाता रहस्य खुल जाता वो तुम्हारा प्रीतम है जिसकी प्रतीक्षा की थी कभी वो जन्म की तरह आया था तब भी तुम चूक गए ना देख पाए अब मौत की तरह आया अब भी चूक जाओगे फरीद कहता है फरीदा अपने को धोखा मत दे देना अब ये अवसर चूक ना जाए अब तो तू पहचान ही लेना कि कौन द्वार पर दस्तक दिया है पश्चिम में भी मृत्यु का विचार चलता है लेकिन वो विचार धर्म के लिए नहीं वो विचार इसलिए चलता है कि हम कैसे मनुष्य को अमर बना दें और अमर होने की आकांक्षा किस लिए ताकि वासनाओं को हम अनंत तक भोग सकें आखिर अमर होने की क्या आकांक्षा हो सकती क्या करोगे सत्तर साल जीते हो सात सौ साल जियोगे क्या करोगे सात हजार साल जियोगे क्या करोगे वही करोगे ना जो सत्तर साल जी के किया था उसी को बार बार करोगे उसको ही दोहराते जाओगे गाड़ी के चाक की तरह घूमते रहोगे करोगे क्या वही पद वही धन वही वासना उसी को दोहराओगे आदमी अमर क्यों होना चाहता है क्योंकि जीवन छोटा मालूम पड़ता है वासनाएं इतनी बड़ी मालूम पड़ती हैं कि पूरी नहीं होती जीवन छोटा पड़ता है वासनाएं है बहुत हैं अरबों खरबों रुपए जमा करने हैं बड़े पदों पर पहुंचना है सारे साम्राज्य को निर्मित करना है अनंत आकांक्षाएं हैं और जीवन थोड़ा ये अड़चन इसलिए आदमी अमरता चाहता है कहीं कोई मिल जाए अमृत कहीं कोई मिल जाए पारस पत्थर कि छूते ही आदमी अमर हो जाए बस फिर कोई दिक्कत नहीं फिर कितनी ही हों वासनाएं सभी को पूरा करके रहेंगे लेकिन वासनाओं का स्वभाव दुष्पुर वासनाएं इसलिए पूरी नहीं होती कि तुम्हारा जीवन छोटा है ये मत समझना वासनाएँ इसलिए पूरी नहीं होती कि पूरा होना उनका स्वभाव नहीं यही धर्म और आधार्मिक व्यक्ति की दृष्टि का भेद आधार्मिक व्यक्ति कहता है जीवन छोटा आया गया सत्तर साल में चुक जाता है बीस पच्चीस साल तक तो होश ही नहीं रहता बचपन में गुजर गए लड़कपन में गुजर गए बीस साल आदमी सोता है साठ साल में वो ऐसे ही गुजर जाते हैं फिर खाना है पीना है काम करना है नौकरी चाकरी इस सब में वक्त व्यतीत हो जाता है बचता क्या अगर सत्तर साल में बहुत खोजबीन करो तो भोगने लायक समय क्या बचता है साल दो साल बहुत साल दो साल में इतनी वासनाएं पूरी कैसे होंगी नहीं जीवन छोटा है वासनाएं ज़्यादा हैं लेकिन धार्मिक व्यक्ति कहता है ये नहीं है बात वासनाओं का स्वभाव दुष्पुर याति की बड़ी प्रसिद्ध कथा है वो मरने के करीब हुआ वो सौ साल का हो गया था मृत्यु लेने आई यह याति गिड़गड़ाने लगा वो बड़ा सम्राट था मृत्यु को भी दया आ गई वो आदमी बड़ा बलशाली था और आज ऐसी दुर्दिन में रोने लगा छोटे बच्चों की तरह चीखने चिल्लाने लगा और मृत्यु के पैर पकड़ने लगा वही उसने भूल की जो फरीद बचाना चाहता है कि फरीद अपने को धोखा मत देना यह ने फिर धोखा दे दिया यह उठ के खड़ा ना हो सका गिड़गड़ाने लगा वो कहने लगा मुझे छोड़ दो अभी तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ अभी तो एक भी वासना पूरी नहीं हुई और तुम लेने आ गए अन्याय मत करो ये दिन तो ऐसे ही बीत गए बेहोशी में सौ साल मुझे और मिल जाएं बस तो अब मैं चूकूँगा नहीं भोग ही लूँगा सौ साल बाद तुम आ जाना तुम मुझे तैयार पाओगे पर मौतने का किसी को ले जाना पड़ेगा खाली हाथ जाने का कोई उपाय नहीं तू अपने बेटों में से किसी को राजी कर ले सौ बेटे थे या तक सौ साल जी चुका था सैकड़ों रानियां थी मौत ने तो इसलिए कहा कि ये तो तरकीब थी मौत की कि, कि कोई बेटा कहीं जाने को राजी हुआ है जब बाप तक मरने को राजी नहीं तो बेटा कैसे राजी होगा सौ साल का बूढ़ा मरने को राजी नहीं तो 30-25, 40 साल का जवान कैसे मरने को राजी होगा जब इसकी वासनाएं पूरी नहीं हुई तो 40-50 साल के आदमी की वासनाएं अभी कहां पूरी हुई होंगी ये तो तरकीब थी यह तो होशियारी थी मौत की यह तो सिर्फ ना कहने का एक कुशल ढंग था यह तो राजनीति थी मियाती ने अपने लड़कों को बुला लिया बड़े लड़कों ने तो ध्यान ही ना दिया वो तो चुपचाप छाप बैठे रहे उन्होंने तो सिर भी न हिलाया क्योंकि वो भी जीवन के अनुभव से अनुभवी हो गए थे उन्होंने भी कहा ये भी बूढ़ा क्या बातें कर रहा है तुम मरना नहीं चाहते हमें मारना चाहते हो जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हमारी कहाँ से पूरी हो जाएंगी हम तो तुमसे कम ही जिए तुमने तो सब भोग लिया तुम हटो तो सिंहासन खाली हो तो हम भी थोड़ा भोग सके तुम हमें हटाने की कोशिश कर रहे हो ये तो ज़रूरत से ज़्यादा बात हो गई बाप मरे ये तो नैसर्गिक नियम है बाप के पहले बेटा मरे और वो भी बाप मांगे ये भी कोई बाप हुआ और बाप कहे कि तू मर जा ऐसे बाप के लिए कौन मरने को राजी होगा बड़े लड़के तो चुप रहे लेकिन एक छोटा लड़का है जिसकी उम्र कुल 18-19 साल थी अभी कली खिली भी ना थी अभी जवान ही हो रहा था अभी मुझकी रेखाएँ आनी शुरू हुई थी ओठ के पास आ गया उसने कहा कि मैं तैयार हूँ यह आती भी चौंका वो बेटा उससे बहुत प्यारा था लेकिन अपने से ज्यादा प्यारा तो बेटा भी नहीं होता अपनी जान जाती हो तो पति भी प्यारा नहीं पत्नी भी प्यारी नहीं बेटा भी प्यारा नहीं उपनिषद कहते हैं आदमी दूसरों को भी अपने लिए प्रेम करता है ये तो सुविधा होती तब की बातें हैं प्रेम अब यहां जहां मौत का सवाल हो तो तुम अपने को बचाओगे कि बेटे को बचाओगे या आती को दुख तो हुआ लेकिन मजबूरी थी उसने कहा क्षमा कर लेकिन मेरा रहना जरूरी है मौत हैरान हुई मौत ने उस बेटे के कान में का ना समझ तेरा बाप मरने को तैयार नहीं तू मरने को तैयार है उस बेटे ने कहा बाप को न मरते देखकर ही मैं तैयार हो गया कि जब सौ साल में भी इच्छाएँ पूरी नहीं होती तो मैं भी क्या कर लूँगा 80 साल और गमाने से क्या फायदा है 80 साल बाद तुम आओगे मृत्यु के देवता आओगे जरूर तब 80 साल और यहां तुम्हारी राह देखने की क्या जरूरत है निपटारा ही करो बात खत्म ही करो और बाप की भी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई इससे साफ है कि इच्छाएं पूरी नहीं होती नहीं तो मेरे पिता को क्या कमी थी हजारों रानियां हैं धन संपत्ति है बड़ा साम्राज्य है जगत में कीर्ति है क्या था उसे जो उपलब्ध नहीं था जो भोगने को शेष रह गया हो सब उसने भोग लिया है लेकिन लगता है भोग कभी अंत नहीं होता तो मुझे ले चलो मैं तो पिता को तैयार ना देखकर ही तैयार हो गया हूं बात ही खत्म हो गई अब इसी मूढ़ता में मैं क्यों पढ़ू मौत को मजबूरी में वचन दे दिया याती के बेटे को ले जाना पड़ा सौ साल ययाति जिंदा रहा फिर मौत आई लेकिन सौ साल भूल ही गया बात ही भूल गया था सौ साल इतना लंबा वक्त है कौन याद रखता है सौ साल बाद मौत आई फिर गिड़गड़ाने लगा कथा बड़ी अद्भुत है फिर रोने लगा कहने लगा मैं तो भूल ही गया भोग नहीं पाया सब अधूरा रह गया ऐसे मौत दस बार आई हर बार याति के बेटे को ले गई हजारवीं बार आई तब भी यह या यात्री गिड़गड़ा रहा था मौत ने का कुछ तो सोचो तुम्हारी वासनाएं कभी पूरी होंगी तब उससे होश आया ये भी जल्दी आ गया हजारी साल में आ गया तुम तो न मालूम कितने हजार साल से जी रहे हो पर हर बार मौत आती और तुम फिर भूल जाते हो एक शरीर ले जाती है तुम दूसरा शरीर मिल जाता है तुम उस शरीर में फिर बेहोश हो जाते हो ययाति ने एक वचन लिखा जाते वक्त आने वाली संतति के लिए कि कितना ही भोगो भोगने से नहीं भोगे जाते कितना ही भोगो भोगों का कोई अंत नहीं तृष्णा दुष्पूर्ण है वासना पूरी नहीं होती समय का सवाल नहीं वासना का स्वभाव पूरा होना नहीं यती की कथा तो काल्पनिक है लेकिन इस सत्य कथा तुम कहाँ पाओगे यही तो सबकी कथा है तो एक तो रास्ता है जो विज्ञान को साधारण बुद्धि को समझ में आता है कि जीवन को बढ़ा लो तो वासनाओं को पूरा करने का काफी समय मिल जाएगा लेकिन धर्म कहता है कितना ही समय हो वासना पूरी नहीं होती क्योंकि वासना का स्वभाव पूरा होना नहीं तुमने कभी वासना पर विचार किया तुम्हारे पास दस हजार रुपये दस लाख की वासना है दस लाख हो जाएंगे तुम सोचते हो तृप्त हो जाएगी वासना वासना दस करोड़ की हो जाएगी दस करोड़ हो जाएंगे तुम सोचते हो तृप्त हो जाएगी वासना दस अरब की हो जाएगी संख्या तो सदा आगे शेष रहेगी दस का अनुपात कायम रहेगा दस रुपए थे तो सौ रुपए की आकांक्षा थी दस हजार थे तो लाख की थी लाख थे तो दस लाख की थी लेकिन दस का अनुपात कायम रहेगा तुम जितना आगे बढ़ते हो वासना छिश की भांति उतनी ही आगे बढ़ जाती है जैसे आकाश छूता हुआ दिखाई पड़ता है पृथ्वी को कहीं छूता नहीं बढ़ते जाओ दिखता है ये रहा दो चार दस मील चलने की बात है पहुंच जाएंगे उस जगह जहां आकाश पृथ्वी को छूता है तुम कभी ना पहुँचोगे तुम पूरी पृथ्वी के हज़ारों चक्कर लगा लो आकाश कहीं छूता नहीं सिर्फ छूता मालूम होता है वासना कभी तृप्त नहीं होती सिर्फ दूर तृप्त होती मालूम होती वो मृग मरीचिका है विज्ञान कहता है समय को बढ़ा लो धर्म कहता है समझ को जगा लो विज्ञान कहता है उम्र लंबी हो सब ठीक हो जाएगा धर्म कहता है बोध गहरा हो सब ठीक हो जाएगा वासना समय की लंबाई से न कटेगी बोध की गहराई से कटेगी पूर्व भी मृत्यु पर विचार करता है कारण बड़े अलग हैं तुम्हें जगाने को चौंकाने को मृत्यु की बात करता है कि तुम होश में आ जाओ शायद मृत्यु का ख्याल तुम्हें जगा दे दिल मिला दे पश्चिम मृत्यु का विचार करता है ताकि तुम्हें और गहरी नींद में सुलह दे ताकि तुम फिक्र ही छोड़ दो ताकि ये बुद्ध महावीर फरीदों की बात सुनने की जरूरत ही ना रह जाए ये सब पागल सिद्ध हो जाए ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं जीवन क्षण भंगुर विज्ञान चेष्टा कर रहा है कि सिद्ध कर दे कि जीवन क्षण भंगुर नहीं ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इस जीवन में वासना तृप्त न होगी विज्ञान चाहता है सिद्ध कर दे कि हम तुम्हें तो इतना अनंत जीवन देते हैं कि कैसी भी वासना तृप्त करनी हो कर लो विज्ञान की लड़ाई बहुत गहरे में धर्म से है। विज्ञान कभी ऐसा कर पाएगा हो सकता है जीवन लंबा जाए सत्तर साल की जगह आदमी 700 साल जीने लगे मेरे हिसाब में तो ये 700 साल जीने से आदमी की वासना पूरी तो होगी नहीं बुद्ध और फरीद के वचन ज़्यादा सही मालूम होने लगेंगे इसलिए मैं भयभीत नहीं हूं इससे कि विज्ञान कर रहा है वो नहीं करना चाहिए करो क्योंकि हम मानते हैं हम जानते हैं कि जितना लंबा समय होगा उतना ही तुम्हें समझ में आएगा कि समय की लंबाई से कुछ भी नहीं होता या याती को दस हज़ार साल में पता चल गया हज़ार साल में पता चल गया जो बात सौ साल में पता ना चली वो हज़ार साल में धीरे धीरे उसको भी समझ में आ गई कि ये तो मैं बार बार मांगता हूँ बात तो वहीं के वहीं खड़ी मेरी वासना इंच भर भी समाप्त नहीं होती विज्ञान अगर किसी दिन तैयार हो गया समर्थ सफल हो गया और आदमी के जीवन को लंबा कर लिया तो मैं नहीं मानता कि इससे धर्म को कोई खतरा है विज्ञान सोचता होगा वो गलती में है इससे तो बुद्ध और फरीद के वचन और भी सही हो जाएंगे तब उनको तर्क भी देने की ज़रूरत न रह जाएगी तुम्हारी जीवन की व्यवस्था ही तुम्हें बता देगी कि कुछ हल नहीं होता जीवन सात साल का हो तो भी क्षण है सात साल का हो तो भी क्षण भंगुर है। समय ही क्षणभंगुर है समय के बाहर जाना है शाश्वत को पाने के लिए समय की लंबाई का नाम शाश्वतता नहीं है समय के बाहर अतिक्रमण का नाम शाश्वतता है समय तो कितना ही लंबा हो क्षणभंगुर है उम्र तो कितनी ही लंबी हो समाप्त होगी मौत पर ही समाप्त होगी बीच का फासला कितना ही कर लो बड़ा सात साल हो सत्तर साल हो सात हजार साल हो सात लाख साल हो मगर जीवन अंत होगा मौत पर ही और जितना लंबा होगा उतना ही बोध स्पष्ट होगा कि ये तो कुछ हल नहीं होता लंबाई से कुछ हल नहीं होता तो मैं तो मानता हूं विज्ञान सफल हो जाए तो अच्छा लंबा करने में उस दिन हमें चीजें और भी साफ दिखाई पड़ने लगेंगी जैसे किसी ने दूरबीन हाथ में दे दी और दूर के दृश्य दिखाई पड़ने लगे या जैसे किसी ने खुर्दबीन हाथ में दे दी और जो नंगी आंख से नहीं दिखाई पड़ता था वो खुर्दबीन से दिखाई पड़ने लगा सत्तर साल में चीजें छोटी हैं सात हजार साल में पूरे फैल के बड़ी हो जाएंगी और साफ साफ दिखाई पड़ने लगेंगी विज्ञान सोचता हो कि धर्म से मुक्ति हो जाएगी लेकिन धर्म से मुक्ति असंभव है धर्म से छुटकारा असंभव है धर्म अंक अंत नहीं हो सकता क्योंकि धर्म मनुष्य की आत्यंतिक नियति है वो तुम्हारे भीतर छिपा है मोक्ष तुम्हारा खोजना ही होगा जीवन और मृत्यु के पार का दर्शन करना ही होगा इसलिए धर्म से कोई बचने का उपाय नहीं धर्म से तुम अपने को बचाने की चेष्टा कर सकते हो सभी चेष्टाएं असफल होती होंगी इसलिए पूर्व व पश्चिम के मृत्यु के विचारना में बड़ा भेद है